आके और चूबता पगड़ा का नहान वे माता साधु कह देख लीराम के के ली बा तो तू रेगी और गया का ग एक नाहक जो आपने गया रहेगी और गोठ जो सूनी होगी

रण भारत में अरे खे क्या जी अब कहीं कर्ण चाहिए तो वह माता साधु अरे शक्ति को उतार जी वह देख बोली कि राम अब तो मैं अपना महल में बदर सलाह पे बैठ के और माड़ा हाथ में लेकर भगवान को ध्यान करूंगी तो यार के माता साधु तो गोठ मेला में बिराजमान होगी और माड़ा हाथ में लेके और भगवान को जो ध्यान करवा के वास्ते नहागी

तो काइया भगवान की सेवा करे और काय के सत के परवान भगवान का श्रीघासन का जा

जो चेरे राम धर ताप पुण जन ने विजयवा

कासा से महाराज कांप रिया थे नारद जी तेगा जल्दी शेख फतमी के ऊपर जाओ कोई शोक भगत हुए कोई सो कोई, कोई शत्रु जनियो जिसे महाराज कांप नाद मुनि ढेर बोल्या ब्राह्मण को रूप धारण करके और नारद की जो जमी के ऊपर आया जी नारायण नारायण नारायण करता करता जी नारद जी धरती के जो तरफ फरिया एक एक साधु महात्मा शो ढीके ऊपर आई नारद जी के ताई जीप बर्फी पड़ा उग्या रहे थे

और बड़ा बड़ा साधु संत महात्मा दिखे पर नारदी के कोई भी आश्र नहीं आओगेगा तो, तो नारदी धरती के चारों और वापिस भगवान की दरगाह में जा रुजो तो यह गोठ सोनी पड़ी थी गोठ में होकर नारद जी चल तो चलते आ रुजो तब यह भूजा जी की नहर ची या माता साधु तो या बादल महल में बैठ के और सवा पेड़ दन

जी के पहली सलाह पे बैठ कर अग्नि को स्नान कर रही थी या, या माता ना। देख बोला कि ही ना जो अग्नि को स्नान कर रही थी तो शिखर का होगा नारद जी देख घबरा सेवा नहीं जा भगवान से हाथ जोड़ देख बोला की ना मैं धरती के चो तरफ रहे बहुत जूना पुराना साधु उन्होंने मिले

और एक माता साढ़ गुजरी गोठा में अरे वो आपकी जरूर भी सेवा कर रही थे उनका सत्य जरूर भी आपका सिंह हाल उठा थे भगवान जो देख बोला नारद जी उनका आपका सत्य सिंह अब कहीं करना चाहिए

भगवान देख बोले बोलिया में चाल के और उनकी सेवा के के और और और उसकी भक्ति आप जरूर तो भगवान ने ब्राह्मण को रूप धारण करके और माता साधु महल में आके अलग जगा अलग जगह जगाता माता साढ़ू तो कहीं जगह की बाधी सूखे और कहीं हिरा छोरी सुने

there is

छोरी ले रे ले बागे तारा हाथ की छोरी तारा पे हाथा सुन तो ब्राह्मण जोशी को आवाज सुनता है और ज्यादा माता साधुआ भक्ति करें जी

और भगवान को अंतरक्षण से ध्यान लाग रो आवाज सुनता रणजन बाजली सोलह बत्तीसारे द्वारे दो जोशिखरा है मोती और यु थी

क्यों का पेड़ दूबता होगा ब्राह्मण जोशी जे कहा उठ या माता जाओगे उधर दरवाजा पे जा के लो ब्राह्मण ये बख्शा आपने पढ़ात्र भगवान नारदी सो के नारद जी माता साधु तो सेवा वहां महल में करी कर थे और या बाधी आई थी

बांदी बांदी का हाथ आप भी नहीं, बांदी की आपके नहीं लेते हो, के भाई बांदी और जो बक्सा महल बाकी हुए तो माता साडू जिसे कर रही थे तीसरा हीन होकर सेवा करी थी माता साढ़ू और इका जो पलक ला गया थे तो अजीब रूप से रही थी

तो लिया तो तो तो मैं मामू ने, तो ने जरूर ये बात तो हीरा या बाची वापस मेल में आके और माता साधु से हाथ जोड़ दे बोली कि मातेश्री वहां मा ब्राह्मण ने बख्शिया मारा आपकी तो नहीं क्यों के आप सेवा करो

तो जिसा रूप से आप राजमान हो जाते मेलवा जाऊंगा नहीं तो जरूर भी आपका शराब देर जाओगे तो सेवा तो भी मिटरगी और मारी कोई भक्ति नहीं बनेगी नाथ का ही करो चाहिए अब जो बख्शा मेलवा न जाओ

वो देर अब थाली लेके और कहीं माता साडू जो बिस्तर ही उठिया मेरे बजावे और काल की हो जाओ है।

क्या रहता है रे

साडू जब वह सेवा करे थी तो नहीं तो लत्तों और और में तो तो चामनी भी नहीं दिखी माता साडू साग बोली गए बहुत लज्जा मारी दी ब्राह्मण जो सी बख्शा भगवान तो देख बोलिया तो आप

और या तो जिसको मेरबा इन्हें तो उल्टा छड़ दिया दीन दिया अब करनो चाहिए नारद भगवान नारद जी, के जी दे बोला नारायण ना आपकी ना अब तो भगवान आप जिसे भगवान देख बोलिया कि माता मैं ब्राह्मण का रूप के बाद थारी भक्ति भगवान बात आया जाति मासूम नहीं बगड़ी तो अब बोल का जुदा दे माता सा

आप का रूप में भगवान हो, तो को समापत हो गया ये ना तुम्हें माया को कहीं घर ले अब तुम्हारो तो फूतलो ये गोट में माया नहीं चाहिए ना तुम्हारे माता कहीं माँ चाहिए अब तो माया भी का ही नहीं

और आप भगवान ही छो तो मुझे नाहक दर्शन देना चाहिए या इतनी बात सुनता और चार भगवान, तो चार बुजा धारण करके मोहर मुकुट पीता मरसो तो माता के नहीं भगवान देता है माता साढ़ू जो तुम तो हम झुक ली कि वकीलान अच्छी संभाल करी अब तो मैं वचन आपसे ये लूचू के बारह वर्ष के लिए हमारी गोद में घेरनी चाहिए भगवान ने वचन दे दिया कि माता

बारह बर्स तारीख गोद में खेलेगा बारह वर्ष गोद में खेलेगा माता साढ़ु देख बोली कि ना कुछ नो उतारो आपको जरूर भी नहीं चाहिए और कही आपको ना पड़े भगवान देख बोलिया कि माता साडू पर्वत फूट जाएगा जाड़गा का पर्वत फूट के और कौन को पशु बारे निकलेगा और का बावड़ी में ताम की बावड़ी में, में फूल जो

को तो जो नारायण को उतार माता मा को महीनों पग की रात ने जन्मेगा और देव महाराज जो नाव पड़ेगा तो श्री नाता यहाँ से देव महाराज को जन्म

Ma

याद लीला में गारो से में वो पता पर से पर में गर गर करया के

दमी के नीम और लीला को और ना ए माता दर देख माता देख थारा पता जो थारा का जो हन जब तू जान लीजे के आज मारे कसन को होता है का बाड़े में चली जाये या अपनी बात सुनता

और दूसरी बात भगवान का फिर भी माता साधु में गल जाओ

माता एक बात तो जो जहा जहाँ पगड़ा होता थारण और जब राणा जी और दुनिया भर का जो धन गया वो धनवादी रात का ये ए माता नारायण को जन्म होता ही। चार बोल जाओगी काला कुंडला चको बोलोगो चावल की तीर हे माता घर घर पताशा को मेह पड़ेगो जब भी तू यहाँ जान जाए क्या आज मारे भगवान को होता है तो त्री खेता और अंतर ध्यान

माता में मा आई बांधी के बांधी, अरे वे ब्राह्मण तो कोई ने वो नेंगा तो भगवान आपने उधारे आपने के खेलवा का, के को का के माह को महीनों पग चांदनो आवेगी छठ छाटे की रात ठंडो आवे को धन था जन्म होगा पर्वत फूटेगा बदरीनाथ का

पर्वत फूल गए और पशु पारे कड़ेगा और करने की में तरता ये ये तो का माता साधु तो सेवा करवा के वास्ते लहागी और पाची सेवा करवा लहागी और वह बात जो फूलगी और का एकदम भगवान का उतार होगा को

बातों ते बेटी तेरे बाद

जो बात है ना जो ब्राह्मण की बात भगवान की बात और वो को तो भगवान के हीरा बोली हीरा बोली तू पानी भरमो और महादेव की बावड़ी, बावड़ी तुलिया जी में स्नान करो तो यह बात तो फूल देखे तो भगवान ने जो अरे मदन दिया था जो वही रात

छठ साधे की रात्र महा को मई नोर पग जो थावर को बा पर्वत लागू का प्रसम में, में होके और तरता फिर थे तो या बाधी पानी भरबो तो भूलगी और वो फसद का आडी देख वाला आ गई की हे नाथ अशुर पड़ो फसल जो इन्हें पकड़ा अपन जो माता साधु के ठाई लिया चाला

तो बहुत इतनी सोता हो और, और का तो की इनका तो तो हाथ नहीं अरे माता बोली सेवा तो कर रही थे माला सर की डूबरिया में काज करने की

माता साधु ने बात साढ़ो की रात से आज को की के आज इसी ना अपने भगवान को उतारा जाओ देखा राई लगना में जातो राई लगना में बांदी छोरी जावे तो केसर की परखा होता सका पड़ गया माता साधु सोचगी का आज जरूर

ये हीरा पूरी नगर बुलाला और आपा गीत गाती जो तो माता साढ़ू जो छोरी छापने छाप नगर बुलाओ दे और सब सबसे भेली करके और का माता साधु जो काज करने की भावना में कसर बढ़ाने लेवा जावे और का भगवान का गीत गाती जावे

तो माता बावड़ी पे जाके और आडा पल्ला की छोरी मांड ब्राह्मण राजमान बावड़ी पे होगी कौल का सु देख बोली के देख रहे का प्रसव जिसा हीरा गुजरी तारा लार तर, -तर पकड़वा में लगी नहीं अच्छा मैं तारी लहर में नहीं पुरूँ

और भगवान को उतार हुए तो छठ हमारी गोद में आ एक नाव लेना ही बावड़ी तो के माता साडू की मा आई दल को जो बाढ़ गोपाल जो पड़के और छोटो लाखा लाख की माता साढ़ू ने बधया बाढ़ और शेलिया मंगला गारीछे भगवान का चार भुजा नाथ का जो गीत गारीछे रंगल मंगल और बावड़ी पे प्रेम से भगवान का नाव लेती गुण और भजन बोलती

ये जो जो भगवान ने में लेके और माता साडू भगवान का नारायण का जन्म अरे मदास का बाव यहाँ माना सर की डूबिया भगवान का उतारा जी बल बोल कसन महाराज की

माता माता जो जो में आगी में आ आके और और ने हिंदू पे नारायण को जन्म हो लीला कर घोड़ो थोड़ता का क्यारा में उतार ले लियोजे और जी नाता एक में दुदी भी लागी को जन्म एक में हो को ही जन्म नारायण को हिंदो जो

नारायण वाल खाती करलायो जन्मता ही बाहराज नारायण बोलिया माता खाती ने दे दीजिए बना दे दे और खाती ने नागी ने नागी माता दीजिए तू पतरंग पाग पथर नेगण दे सुन ली और खातन जो दीजिए चंगा चीर देख माता ये नाया तू

और खाती ने तू दान दे दीजिए माता तो साधु ने जो भी दान बताई वो भी दान दे दी मुझे नारायण को जन्म में जो विराजमान तो देखा नारायण है अरे जन्मताई और कहीं देखा ज्या ज्या पकड़ा होता का बेरी छाप वह कहीं देखा दी रात का ही जो कहां उठे चे?

ये महाराज जन्मताई और जो वे बगड़ावता का ले गया था ना, वो बेरी मते मते जिगे -जिगे। तो नारायण को जन्म और तड़ाके मेहन की राणा जी की जी की का जो कांगरो -कांगरो, और महल की बुछ -बुछ काम की। जी को भाई नीम ने पड़िहारी पहुंची तो नीमदे पड़िहार अगल पड़िहार भी काम पाकर वहाँते

और पार्टी जो जैसलमेर सरवारी ज्यादा बगड़ा होता का छाप वह आधी रात का जो काम पाकवास ला जाते तो राणो जी कहीं ने कहा अलग राखे है और कहीं अलगरा सुना है

राणा तो जी, जी बोले मरी सुनो रे हलकारा

ये अलकारा हो कहीं बे जा रो ये चढ़ सो देखो हाँ देखा कोई शत्रु पैदा हुए तो मारी आखी गण कम पारी पड़िहार ने ताओ बुखार चढ़ाया